मुस्कुराते रहोबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में डॉक्टर संजय देशमुख हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे स्वागत है आपका संजय जी कैसे हैं आप और बताइए अपने बारे में क्या करते हैं से है। अच्छा। तो मैं साल मैं साल में अच्छा मैं मैं मैं भी इसी हम्म तो सभी कहते थे कि यहाँ जो शांति और समाधान जो यहाँ मिलता है हम्म जो मन में जो शांति है जी जी जो विचार है जो चले जाते हैं हम्म शांत होता है हम्म तो मैं सोच रहा था यह कैसा होगा मेडिकल के हिसाब से जब माइंड में सेरेटोनियन जब आ जाएगा सेरेटोनियम और डोपा जब आएगा तो खुशी मिलती तो खुशी मिलती है खुशी मिलती है <laughs> तो फिर ये कैसा होगा तो मैं पहले मैं आठ आ गया था आठ दिन यहाँ रुका था हम्म हम्म लेकिन अभी मैं आया हूँ तो पूरे विचार सब चले गए और जो शांति जी जी जो मन की शांति है और जो समाधान है और मैं दुनिया में मैं बहुत घूमा विदेशों में घुमा बाहर पूरे इंडिया में घुमा लेकिन यहाँ जो शांति और समाधान वो दुनिया में कहीं भी नहीं लेकिन यहाँ जब आया मैं तो मैंने सोचा कि भाई जो मन इतना पूरे कोई विचार नहीं है मैं शांत है एकदम जो शांति और समाधान यहाँ जो मिल रहा है वो बहुत ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे सेरोटोनिन कैसे आ गया माइंड में तो ये तो सब बाबा की कृपा है अच्छा ठीक है मीठा खाने सेन बढ़ता है आ, लेकिन मैंने तो इतना कुछ मीठा भी नहीं खाया जैसे की गुजराती लोग जैसे खाने के बाद आता है मीठे बोलते है <laughs> लेकिन, तो लेकिन ये तो सब बाबा की शक्ति है यहाँ ज्ञान रूपी मिठास ज्ञान रूपी हाँ। <laughs> शक्ति ये तो है लेकिन फिर भी सब विचार चले गए और जो मन शांति और जो समाधान है ये कैसे आया ये तो कुछ पता नहीं ये तो सब बाबा की कृपा है <laughs> अभी मैं पिछले साल में एजौल गया था जी जी जी इंडिया में तो ऐजल में क्या हुआ की मैं आ, रात रात में ग्यारह बजे मैं पहुंचा सर तो मेरे पास टिफिन वगैरह था महीने होटल में, में हमने टिफिन वगैरह खाया दोस्त ने दो तीन दोस्त थे तो सुबह में हम जब दस और ग्यारह बजे हम बारह बजे हम खाना खाने के लिए घूम रहे तो सभी होटल में वहाँ माछ और मछली थी सभी होटल में अब क्या करे <laughs> तो हम करीबन ये दो बजे तक हम भूके थे फिर एक झन हमें बताया कि भाई आप आपको कि मॉल है वो मॉल के ऊपर एक होटल है वहाँ शायद आपको मिल जाएगा देखिए तो तो तो हम गए तो भी सब मचली थी तो फिर मॉल में हम घूमने लगे तो मैंने कहा कि बाबा कुछ तो, कुछ तो, कर। तो भी करो <laughs> नहीं तो अभी बिस्किट खाना और सेब खाना है नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे अभी <laughs> क्या करे तो आप करीब आधा घंटा वही सोचे बाबा कुछ तो भी करो अब खाएंगे क्या तो उतने में मैंने देखा कि बस वहाँ एक भाई जी और एक बहन जी आई तो फिर मैंने उनको ओम शांति ओम शांति हमारा हो गया बोले कहाँ से आए आया महाराष्ट्र आया तो मैंने उनको बताया कि भाई हमारा खाने का बहुत प्रॉब्लम हो गया तो बोले क्यों नहीं बोले यहाँ सब होटल में माच मछली खाना कब खाएगा हम भूखी है <laughs> फिर तो अच्छा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बोले आप हमारे साथ चलो हमारे यही लॉज में से आपका होटल में से आपका सामान ले लो वही पे आप दो दिन, है तो वही पे दो दिन वहां सब खाना वही खा अच्छा। तो लो दो <laughs> ठीक है चलो कोई बात नहीं तो फिर मैंने उनको बहन जी से कहा की आपका आपको क्या लेना है मॉल में तो ली नहीं बोले हमें कुछ लेना नहीं है लेकिन जाते जाते मॉल में जाके घूम के बैंक में जाएंगे क्योंकि तो मेरा काम बैंक में है तो फिर अच्छा मैंने बोला तो फिर चलो मैंने बोला तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम मैं हमको बैंक पे छोड़ देंगे और फिर हम बैंक में जाएंगे जी जी। तो उन्होंने वहाँ हमारे को सेंटर पे छोड़ा फिर हम दो दिन वहाँ रहे खाना पीने का इंतजाम किया क्या तो बाबा ने उनको भेजा चाहिए इतनी महान बाबा का जी जी चलिए डॉक्टर संजय जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया और बहुत ही अच्छा लगा और जिस तरह से सैरोटेन से जो है हमारी खुशी बढ़ती है ये आपको पता था लेकिन नेचुरल सैरोटेन जो है यहाँ आकर आपको प्राप्त हो गया जिससे आपकी खुशी बढ़ी है तो ये बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाया है बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल ओम शांति थैंक यू ये तुम्हारा प्या सब संसार ले लिया बाबा कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है तुम्हारा प्यार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 बस ही तुम हो दिखते बस तुम ही तुम हो तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है शे उसको गगन में पंछी बन उड़ता सितार